केवल शब्द शब्द को जान करके कोई ज्ञानी नहीं बनता नाम एवं एतद सनत कुमार जी ने कहा ये तो नाम है ये तो शब्द है आपने तो अर्थ को जाना नहीं आप ठीक कहते हो आप शोकग्रस्त हो आप ठीक कहते हो आप शोकग्रस्त हो क्योंकि आपने केवल मंत्र मंत्र को जाना है यानी शब्द केवल शब्द को जाना